डबल रोटी जॉय माँ ने अपने जुड़वा बच्चों से कहा जाओ बेटा जरा डबल रोटी खरीद कर लाओ बच्चों ने बेकरी से एक डबल रोटी खरीदी फिर उन्हें एक भूखा कुत्ता दिखाई दिया लो कुछ डबल रोटी खाओ उन्होंने उससे कहा फिर उन्हें कुछ भूखी बत्तखे दिखाई दी लो कुछ डबल रोटी खाओ उन्होंने उससे भी कहा फिर उन्हें एक भूखा मुर्गा दिखाई दिया लो कुछ डबल रोटी खाओ उन्होंने उससे कहा आगे चलकर उन्हें भूखी बकरी दिखाई दी लोग कुछ डबल रोटी खाओ उन्होंने उससे कहा घर पहुंचने पर मां ने पूछा बाकी डबल रोटी कहाँ है पिताजी ने कहा बाकी डबल रोटी यहां है श्यामा